रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक साठवा भाग उन्नीस में उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में ही रसायन विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष व रीडर के पद पर काम आरंभ किया यहां उन्होंने बहुत मेहनत से नई प्रयोगशालाएं खोली नया पाठ्यक्रम बनाया और रसायन विज्ञान के एक अत्यंत जीवंत शोध केंद्र की स्थापना की इस बीच विश्वविद्यालय ने उन पर रासायनिक प्रौद्योगिकी एवं औषधीय रसायन विज्ञान के नए विभागों की स्थापना का दायित्व भी सौंपा इसके बावजूद उन्होंने अपना शोध कार्य लगातार जारी रखा इस दौरान उन्हें अक्सर आंध्र मेडिकल कॉलेज स्थित जैव रसायन विज्ञान यानी बायोकेमिस्ट्री विभाग की ओर अपनी साइकिल पर जाते हुए देखा जा सकता था जो पांच किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में स्थित था काम के प्रति शेषाद्री के समर्पण से प्रेरित होकर उनके बहुत से युवा छात्रों ने भी शोध कार्य प्रारंभ किया और अनुसंधान को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया जल्द ही आंध्र विश्वविद्यालय देश में रसायन विज्ञान पर मौलिक शोध का एक अग्रणी केंद्र बन गया दूसरे विश्व युद्ध ने शेषाद्री के काम में बाधा डाली युद्ध के कारण यूरोप से आने वाले रसायनों और उपकरणों का मिलना हो गया। उसी समय फौज की एक टुकड़ी ने वाले स्थित रसायन विज्ञान विभाग की इमारत में डेरा डाला इस कारण पहले तो शेषाद्री को गुंटूर और उसके बाद मद्रास जाना पड़ा पर इस दौड़ धूप में भी उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वाल्टेर की प्रयोगशाला का पुनर्निर्माण हुआ और शेषाद्री वापस वहां लौटे 1949 में शेषाद्री को दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर मोरिस ग्वायर ने रसायन विज्ञान विभाग का कार्यभार संभालने का निमंत्रण दिया शेषाद्री ने इस चुनौती को स्वीकारा और अल्पकाल में प्राकृतिक उत्पादों के रसायन विज्ञान का एक विश्व स्तरीय केंद्र स्थापित किया देश के कोने कोने से और बाद में दुनिया भर से छात्र उनके मार्गदर्शन में शोध कार्य करने के लिए आने लगे उनकी विशाल टीम में इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी के पीएचडी उपरांत शोध कार्य करने वाले अध्यक्ष भी शामिल थे शेषाद्री ने 160 से अधिक पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन किया और कुल मिलाकर एक हजार से अधिक शोध पत्र लिखे उनके छात्र आज दुनिया भर में फैले हैं और देश विदेश की शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं। शेषाद्री ने एक पुस्तक केमिस्ट्री ऑफ विटामिन एंड हारमोन्स विटामिनों और हार्मोनों का रसायन विज्ञान भी लिखी सेवा निवृत्ति के तुरंत बाद उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम अवकाश प्राप्त प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया वनस्पतियों और प्राणियों के रंगों के प्रकार और विविधता में शेषाद्र की विशेष रुचि थी शुरू में उन्होंने कपास और गुड़हल के विभिन्न प्रजातियों के फूलों के रंग पर शोध कार्य किया उन्होंने कई नए यौगिकों की संरचनाओ की व्याख्या की और साथ साथ विश्लेषण के कई नए तरीके ईजाद किए जो आज रसायन विज्ञान के अध्ययन में आम है उनकी जैव संश्लेषण में गहरी रुचि थी और इस क्षेत्र में उन्होंने पद कार्य किया हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले शैवालों पर रासायनिक शोध शुरू करने वाले शेषयात्री पहले भारतीय थे